ईशावासी उपनिषद सदगुरु ओषो के अमृत प्रवचन एवं ध्यान प्रेम ट्रैक अठारह जीवन मृत्यु के भी पार पूर्य सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन श्मीसमूह तेजो ये रूपम कल्याणतम तत् पश् योसौ पुषा सोहमस्म हे जगत पोषक सूर्य हे एकाकी गमन करने वाले हे यम हे सूर्य हे प्रजापति नंदन तू अपनी किरणों को हटा ले तेरा जो अतिशय कल्याणतम रूप है उसे मैं देखता हूँ ये जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है वो मैं हूं सूर्य तो है जिससे हम परिचित हैं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 वो द्वैत है वो उसी सिक्के का दूसरा पहलू है हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक रुपए के सिक्के के एक पहलू को बचा लें और दूसरे को फेंक दें। हम इतना ही कर सकते हैं कि एक पहलू को दबा दें और दूसरे को ऊपर कर लें। लेकिन नीचे दबा हुआ पहलू प्रतीक्षा कर रहा है मौजूद हाथ में ही मौजूद कहीं गया नहीं ऐसा आप न कर सकेंगे कि एक पहलू फेंक दें और कहें कि दूसरे को हम बचा लें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 मैं मूल देखना चाहता हूं मैं वो देखना चाहता हूं जहां से सारी सृष्टि प्रकट होती और जहां सारी प्रलय लीन होती मैं उस जगह को देखना चाहता हूं जहां से सब आता और जहां सब विलीन हो जाता है जहां से जीवन का ये विराट फैलाव होता और जहां से फिर सब महामृत्यु सिकोड़ लेती इसलिए सूर्य को यम भी कहा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 जीवन पागल हो जाएगा अगर मृत्यु ना हो जीवन विक्षिप्त हो जाएगा अगर मृत्यु ना हो इसे अगर और आयामों में भी फैला कर देखेंगे तो बहुत हैरान हो जाएंगे क्योंकि इसमें बड़े बड़े अर्थों के फूल खिल सकते हैं अगर सुख मिल जाए इतना कि दुख कभी ना मिले तो भी आदमी पागल हो जाए ये बात अजीब लगेगी ये बात समझ में नहीं पड़ेगी लेकिन सुख अगर मिल जाए अमिश्रित जिसमें दुख बिल्कुल ना हो तो सुख विक्षिप्त कर जाए इसलिए बड़े मजे की बात है कि दीन दरिद्र दुखी समाजों में लोग कम पागल होते हैं सुखी समृद्ध समाजों में लोग ज्यादा पागल होते हैं आज जमीन पर अमरीका सबसे बड़ा पागल खान है दीन दरिद्र से दरिद्र मुल्क भी इतने पागल पैदा नहीं करता जितना अमरीका पैदा करते क्या बात होगी दुख का भी अपना नीमन है असल में गुलाब में जब फूल लगते हैं तो हमें लगता होगा कि कांटे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन सब कांटे फूलों की सुरक्षा नियमन जीवन विरोध के द्वारा नीमन करता है पोलरिटी के द्वारा विपरीत के द्वारा जीवन संतुलन करता है कभी आपने नट को देखा है रस्सी पर चलते वक्त तो एक बहुत बहुत मेटाफिजिकल सत्य एक बहुत पारलौकिक सत्य नट के रस्सी पर चलते वक्त दिखाई पड़ सकता है लेकिन हम तो कुछ देखते नहीं नट को तो देखा होगा नट जब रस्ती पर चलता है तो आपने ख्याल किया कि पूरे वक्त हाथ में डंडा लिए दोनों तरफ झूलता रहता लेकिन आपने ख्याल ना किया होगा कि जब वो बाएं झूलता है तब क्यों झूलता है बाएं बाएं झूलता है कि कहीं दाएं गिर ना जाए जब दाएं गिरने को होता तब बाएं झुकता है और जब बाएं गिरने को होता है तब दाए झुकता है बाएं गिरने का डर दाए झुक के संतुलित कर लेता है दाएं गिरने का डर बाएं झुक के संतुलित कर लेता है विपरीत झुकना पड़ता है संतुलन के लिए जीवन का संतुलन होता है मृत्यु से सुख का संतुलन होता है दुख से प्रकाश का संतुलन होता है अंधकार चैतन्य का संतुलन होता है पदार्थ इसलिए अद्भुत लोग होंगे मैंने कहा जिन्होंने मृत्यु को यम कहा निश्चित ही मृत्यु के साथ उनकी कोई शत्रुता न रही उन्होंने मृत्यु के सत्य को पहचान लिया उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि तू जीवन का नियमन करने वाली है तू ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाए थोड़ा सोचे दो चार सो साल किसी घर में ऐसा हो जाए कि कोई न मरे तो उस घर में से किसी को पागलखाने ना भेजना पड़ेगा पागल खाने को उसी घर में ले आना पड़ेगा इधर बूढ़े विदा होते हैं उधर बच्चे आते हैं और नट की तरह एक संतुलन चल रहा है पूरे समय एक संतुलन हो रहा है तो कहता है ऋषि हे महासूरी हे यम जीवन को देने वाले मृत्यु से जीवन को संतुलित करने वाले तू अपनी सब किरण सिकोड़ ले तू अपने जीवन को भी सिकोड़ ले तू अपनी मृत्यु को भी सिकोड़ ले मैं तो उस तत्व को जानना चाहता हूं जो जीवन और मृत्यु दोनों के पार है जो न कभी जन्म था और न कभी मर था मैं तो उस, उस मूल उद्गम को जानना चाहता हूं या उस मूल विलय अंतिम विलय को या तो उस प्रथम क्षण को जानना चाहता हूं जब कुछ भी नहीं था और उस कुछ भी नहीं से सब पैदा हुआ और या उस अंतिम अल्टीमेट क्षण को जानना चाहता हूं जब सब कुछ फिर लीन हो जाएगा कुछ भी नहीं होगा उस शून्य को जानना चाहता हूं जिससे जन्मता है सब या उस शून्य को जानना चाहता हूं जिसमें लीन हो जाता है सब तू सिकोड़ ले अपने सारे जाल को निश्चित ही ये किसी बाहर किसी सूर्य से की गई प्रार्थना नहीं है ये तो भीतर उस जगह पहुंचकर की गई प्रार्थना है जहां अंतिम अंतिम पड़ाव आ जाता है जहां से छलांग लगती जहां से शून्य में छलांग लगती जहां से अनादि अनंत में छलांग लगती उस घड़ी की गई प्रार्थना है, है आदित्य सुकोल डे अपना सब बड़े साहस की जरूरत है इस प्रार्थना के लिए आखरी साहस की जरूरत है क्योंकि जहां जीवन और मृत्यु सिकुड़ जाएंगी और जहां उस महासूर्य की सभी किरण सिकुड़ जाएंगी वहां मैं बचूंगा वहां मैं भी नहीं बचूंगा लेकिन ऋषि की अभिप्सा यह है कि मैं बचूं ना बचूं यह सवाल नहीं मैं तो वो जानना चाहता हूं जो सदा ही बच रहता है सबके नष्ट हो जाने पर भी जो बच रहता है उसे ही मैं जानना चाहता हूं मैं भी नष्ट हो जाऊंगा तब जो बच रहता है उसे ही मैं जानना चाहता हूं कहना चाहिए कि जगत में अनेक अनेक युगों में अनेक अनेक लोगों ने सत्य की खोज की है लेकिन जैसी खोज इस जमीन के टुकड़े पर जैसी आत्यंतिक अल्टीमेट खोज और जैसे आखिरी साहस का परिचय इस जमीन के टुकड़े पर कुछ लोगों ने दिया है वैसा बहुत मुश्किल से समानांतर परिचय कहीं भी दिया जा सका है बहुत खोज करने पर भी मैं वैसे लोग नहीं खोज पाता हूं जो अपने को खोकर सत्य खो पाने को राजी हूं सारे जगत में सत्य के खोजी हुए लेकिन एक शर्त बचा के मैं बचा रू और सत्य को जान दू लेकिन जब तक मैं बचा रहूंगा तब तक मैं संसार को ही जानूंगा क्योंकि मैं संसार का हिस्सा हूं और अगर उन खोजियों से कोई कहे अगर कोई अरस्तु से कहे अफलांतु से कहे या हीगल या कांट से कहे कि तुम अपने को खोगे तभी सत्य को जान सकोगे तो वो कहेंगे ऐसे सत्य को जानने की जरूरत क्या है जब हम ही ना बचेंगे तो सत्य को जानकर भी क्या करना है ना एक शर्त के साथ उनकी खोज है एक कंडीशन के साथ हम बचें और सत्य को जान लें, इसलिए जितने खोजियों ने स्वयं को बचा के सत्य को जानने की कोशिश की है उन्होंने सत्य को नहीं जाना सत्य को फैब्रिकेट किया उन्होंने सत्य को बनाया इसलिए हीगल बड़ी से बड़ी किताबें लिखे या कांत बड़े से बड़े गहरे से गहरे सिद्धांतों की बात करें वो चूंकि मैं को खोने की कोई तैयारी नहीं है उनके सिद्धांतों की उनकी बड़ी से बड़े शास्त्रों की कोई कोई कीमत कोई मूल्य नहीं अगर कांट और हीगेल से पूछें कि उनका इस उपनिषद के ऋषि के बाबत क्या ख्याल है तो वो कहेंगे पागल क्योंकि अपने को खोके अपने को खोके सत्य को पाकर क्या करना है लेकिन ऋषि की पकड़ गहरी वो कहता है कि मैं हूं असत्य का ही हिस्सा मैं हूं संसार का ही हिस्सा अगर मैं चाहता हूं कि बाहर से तो संसार हट जाए और सत्य आ जाए और मेरे भीतर मैं पूरी तरह मौजूद रहूं तो मैं असंभव कामना कर रहा हूं इंपॉसिबल संसार जाएगा तो पूरा जाएगा बाहर भी, भीतर भी यहां बाहर पदार्थ खो जाएगा यहां भीतर मैं खो जाएगा यहां बाहर आकृतियां खो जाएंगी यहां भीतर भी आकार खो जाएगा बाहर भी शून्य होगा भीतर भी शून्य होगा इसलिए अगर सत्य को खोजना है तो स्वयं को खोने की तैयारी अनिवार्य शर्त है सब सिकोड़ ले महासूर्य सब अनकंडीशनली बेसर्त जो भी तेरा फैलाव है पूरा तू वापस ले ले अपने सारे विस्तार को सिकोड़ ले तू अपने बीच में लौट जा तू अपने महाअंड में लौट जा तू वापिस लौट जा वहां जहां कुछ भी नहीं था ताकि मैं उसे जान लूं जिससे सब आता है। ये अल्टीमेट जंप आत्यंतिक छलांग इस छलांग का साहस जब कोई जुटाता है तब परम सत्य के साथ एक हो जाता है क्योंकि बिना स्वयं मिटे परम सत्य के साथ कोई एकता संभव नहीं इसलिए पश्चिम का दार्शनिक खोजता है सत्य को उसके सत्य मानवीय सत्य से ज्यादा नहीं हो पाते ह्यूमन ट्रग्स आदमी की ही खोजबीन होते हैं एग्जिस्टेंशियल नहीं अस्तित्वगत नहीं मानवीय पूरब का संत जब खोजने निकलता है तो उसके सत्य मानवीय नहीं उसके सत्य अस्तित्वगत है एग्जिस्टेंशियल वो अपने को डुबा के वो कहता सागर को किनारे खड़े होकर क्या जानेंगे हम तो डूब कर जाएंगे, पर डूबने में भी हम पूरे कहां डूबते हैं सागर अलग रह जाता है हम अलग रह जाते हैं तो ऋषि कहते हैं कि अगर ऐसा है तो हम नमक के पुतले होकर डूब जाएंगे लेकिन हम सागर को ऐसा जानेंगे सागर होकर एक हो जाएंगे सागर के साथ उसके खारेपन के साथ खारे हो जाएंगे उसके पानी के साथ पानी हो जाएंगे उसकी लहरों के साथ लहर बन जाएंगे उसकी अनंत गहराई के साथ अनंत गहराई हो जाएंगे एक हो जाएंगे उसके साथ तभी तभी जानेंगे उसके पहले जानना नहीं हो सकता उसके पहले एक्वेंटेंस हो सकता है नॉलेज नहीं उसके पहले परिचय हो सकता है ज्ञान नहीं तट के किनारे खड़े होकर परिचय हो सकते हैं ज्ञान तो डूबकर होता है इस डूबने की आकांक्षा इस सूत्र में आज के लिए इतना ही अब हम सागर में डूबने की तैयारी करें दो तीन बातें आपसे कह दू दो तीन बातें ख्याल में ले लें एक तो कोई भी व्यक्ति देखने के लिए भीतर ना रहे अपनी ईमानदारी से चुपचाप बाहर हो जाए देखने वाले को बिल्कुल भीतर ना रहे दूसरी बात नीचे जो मित्र हैं वो सब खड़े रहेंगे तो जिन्हें तीव्रता से करना है वो नीचे रहेंगे जिनको बैठ के करना है वो ऊपर आ जाएंगे